नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज संडे है एक बज चुका है और एक बजे आप संडे को सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आइए हमारे साथ आज के सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हरियाणा से राजेंद्र कुमार जी हैं सिक्सटी रनिंग है यंग एंड एक्टिव है उनकी आवाज़ से आपको पता चलेगा बासठ साल की उम्र में भी वो किस तरह से अपने कार्य को करते हैं तो आइए आप सभी की तरफ से राजेंद्र कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और 62 रनिंग में भी आपने आपको कैसे आप हेल्दी वेल्दी रखते हैं थोड़ा सा बताइए रमेश भाई ऐसा है कि जब व्यक्ति अपना मनपसंद काम करता है और जो उसका हॉबी है जो जुनून है उसमें वो मगन रहता है जी जी तो उसका मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं <laughs> और यही शायद मेरे स्वास्थ्य का राज होगा ओके okay. राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने सेहत के बारे में बताने के लिए और मैं चाहूँगा कि जितना आप खुश रहते हैं नेचुरली उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि हम लोग अभी 62 टू रनिंग है और आज से 55-60 साल पहले अगर आपकी बचपन की कुछ यादें ताज़ा कराई जाए हमारे सभी श्रोताओं को सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में तो कैसा रहेगा जी एक्चुअली मेरा गांव हरियाणा के रिमोट में एक निहालगढ़ गांव है भिहोनी डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट हेडकोटर से कोई 50 किलोमीटर दूर है नहीं, नहीं। और छोटा सा गांव है उस छोटे से गांव में ही जब हमने अपनी पढ़ाई शुरू की तो ये 65 के उन दिनों की बात है नहीं, नहीं। तो गांव का स्कूल एक झोपड़ी नवा बिल्डिंग में होता था और जब मैं अपने बड़े भाइयों के साथ स्कूल में जाता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि हमारे गांव का अपना एक स्कूल है और उस स्कूल में हमारे जो उस समय अध्यापक थे वो मुझे याद आता है कि वो इतने मिलनसार थे कि उनके साथ दिन भर रह के हमें बहुत अच्छा लगता था बल्कि मैं कहूँगा कि आमतौर पे यही अनुभव रहता है कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हु हु हु. लेकिन मुझे अब भी उस समय की याद है कि मुझे लगता था कि मैं स्कूल में ही रहूँ मैं घर नहीं जाऊँ अपने टीचर्स के साथ अपना समय बिताऊँ मुझे इतना आनंद आता था उन अध्यापकों के साथ शायद ये आज के समय में ऐसा नहीं होगा लेकिन उन दिनों में निश्चित तौर पे ऐसा था और कुछ पारिवारिक संस्कार कह सकते हैं या गांव का वातावरण कह सकते हैं या उन उस चार दशक पहले के वातावरण की जब चीज़ें हैं बातें हैं तो उस समय सामाजिक और इस प्रकार का वातावरण था कि हम कैसे जीवन में लोगों का भला करें कैसे अच्छी चीज़ें करें अच्छे कैसे अच्छा काम करें वो सब संस्कार धीरे धीरे पता नहीं कहां से सीखने को समझने को दिमाग में और दिलो दिमाग में ये चीज़ें अपने आप बढ़ रही थी और उसी दौर में कभी मुझे याद नहीं आता कि कभी किसी हालाँकि मैं कोई जैन धर्म का अनुयायी नहीं और जैन परिवार से नहीं लेकिन मुझे कभी याद नहीं आता कि बचपन में भी कभी मैंने कभी किसी चिटी को भी चोट पहुंचाई हो वो सब चीज़ें स्वाभाविक आसपास के वातावरण से पैदा हुई ग्रहण की गई चीज़ें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपको स्कूल में बहुत अच्छा लगता था बचपन की बातें आपने ताज़ा कराई और आशा करता हूँ कभी कभी हम लोग अपने बचपन की बातें ताज़ा करते हैं तो कुछ बचपन में जो मस्ती भरी बातें होती हैं कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें याद रखने को मजबूर करती हैं तो ऐसी कोई घटना हो तो ज़रूर बताइए वास्तव में ऐसा तो कोई ख़ास वाक़ तो मुझे याद नहीं आता जी हाँ लेकिन ये है कि कई बार बचपन के नासमझी की वजह से जो शरारत हो जाती हैं वो शरारत का एक वाक़ मुझे याद है तब हम फोर्थ क्लास में फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते थे चौथी क्लास में जी जी जी तो उन दिनों ये जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन दिनों के शिक्षक बहुत ही समर्पित थे अपने विद्यार्थियों के प्रति अपने शिक्षों के प्रति तो बच्चे रात को भी अपने घर में पढ़ते थे अपना होमवर्क करते थे और वो उन दिनों क्योंकि हमारे गांव में भी बिजली की व्यवस्था नहीं थी तो हम किसी एक पड़ोस के घर में लैंप जला के मिट्टी दीवे का लैंप जला के और तीन चार साथी रोज़ाना वहां पढ़ते थे और वहीं इकट्ठे सोते थे उनके घर में हम्म हम्म तो एक दिन हमारे दिमाग में एक शरार्त सूझी और उन तीनों बाकी साथियों को हमने विद्यार्थी बनाया और मैं स्कूल का हेडमास्टर बनके और रात के नौ दस बजे की बात है सर्दियों में रात के नौ बजे की बात हेडमास्टर बनके मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा था डांट रहा था और देखिए इस बीच में क्या होता है कि हमारे स्कूल के जो प्राइमरी स्कूल के हेड थे जो टीचर थे हेडमास्टर थे वो वहाँ आ गए रात को भी शिक्षक घर में जा बच्चों को चेक करते थे सुपरवाइज करते थे कि बच्चे वास्तव में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं तो वो अध्यापक हमारा हमें चेक करने की दृष्टि से आ गई और उस समय मैं अध्यापक टीचर्स के रोल में बच्चों को डांट रहा था कुछ देर तक वो बाहर खड़े सुनते रहे और फिर एकदम अंदर आए जो ही वो अंदर आए तो मैं तो एकदम घबरा गया कांपने लगा ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो लेकिन हमारे उन अध्यापक ने हमें कुछ नहीं कहा और थोड़ा बोल के के पढ़ा करो शरारत कम किया करो ऐसे बोल के चले गए अगले दिन जब स्कूल लगा और स्कूल के बाद रेसेस के बाद में उन दिन ये प्रैक्टिस होती थी कि गिनती पहाड़े ये गाने के तौर पे सुनाते थे और वो एक्सरसाइज करवाते थे तो हमारा वो सेशन चल रहा था उस दौर में मैं फोर्थ क्लास में था और वो हमारे हेडमास्टर फिफ्थ क्लास को पढ़ा रहे थे वो भी हमारे साथ स्कूल के आंगन में दूसरी तरफ बैठे थे तो उन्होंने फिफ्थ क्लास के किसी विद्यार्थी को कहा कि आप इसको राजेंद्र को बुला के लेके आओ यहाँ पे जब वो विद्यार्थी मुझे बुलाने के लिए आया कि हेडमास्टर साहब आपको बुला रहे हैं तो मुझे समझ में आया फिर मुझे रात का सीन याद आ गया और मुझे लगा कि हाँ अब गड़बड़ है रात को एडमास्टर साहब ने कुछ नहीं कहा तो अब उसकी सजा मिलेगी और जो ही मैं उनकी क्लास के नज़दीक गया तो एडमास्टर साहब ने कहा कि क्लास स्टैंड अप तो सारी क्लास खड़ी होगी और मेरे पैर काँपने लगे और मैं एकदम घबरा गया और रोने की स्थिति में तो उन्होंने कहा नहीं हेडमास सब बैठिए उन्होंने कुर्सी छोड़ दी और वो कहने लगे हेडमास सब बैठिए ये बच्चों से कहने लगे कि ये हमारे हेडमास्टर हैं ये आपके हेडमास्टर हैं तो लेकिन मैं बैठ नहीं पाया उनके सामने मैं पहले ही काफ़ी डरा हुआ था सही बात तो ऐसे उन्होंने कहा उन्होंने बताया रात का वाकया फिर अपने फिफ्थ क्लास के सामने और फिर उसके बाद कहा कि ये ठीक है आप हेडमास्टर बनोगे बेटा लेकिन पहले पढ़ो ये शरारत बाद में कर लेना पहले पढ़ो मेहनत करो पढ़ के हेडमास्टर बनोगे ये हमारी शुभकामनाएँ हैं जी जी तो वो एक छोटी सी घटना मुझे स्कूल की ये फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड की याद है <laughs> चलिए राजेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने याद कराया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा फ़ील हो रहा होगा क्योंकि इस तरह के कई बच्चों में हम लोग शरारतें करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो है हमारी अपनी एक्टिविटीज़ को हम अगर ध्यान में रखते हैं तो जिस लक्ष्य को हम लोग चाहते हैं प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमें पढ़ाई बहुत ज़रूरी है जितना हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे उतना ही हम जिस लक्ष्य को चाहते हैं वो हम बन सकते हैं तो आइए राजेंद्र जी से बात हो रही है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और उन्होंने अपने बचपन की कुछ यादें हमें ताज़ा कराई हैं। इसके बाद मैं चाहूँगा कि जैसे ही हमारा युवा अवस्था पूरा हो जाता है स्कूल पूरा हो जाता है तो एक नॉर्मली हम अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो मैं चाहूँगा कि करियर के बारे में बताने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप सुन रहे हैं रेडोमोट वन नाइनटी पर सलामी ज़िंदगी सुनते रहो मस्कर रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और राजेंद्र कुमार हमारे साथ है हरियाणा से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने अपने बचपन की बताई है आइए हम लोग करियर के बारे में बात करते हैं राजेंद्र जी आज के ज़माने में जिस तरह से बच्चे करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उस समय क्या था करियर के बारे में कोई बताते थे या आप अपने हिसाब से सेट करते थे सही बात तो ये है कि उन दिनों हमें अपने टीचर्स से या अपने माता पिता से अपने जीवन में क्या बनना है क्या करना है कैरियर्स जैसी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था बस इतना रहता था कि बेटा पढ़ ले ये हमारा विद्यार्थी है ये पढ़े यहाँ से ठीक से पढ़ के और अच्छे संस्कार लेके जाए अच्छा इंसान बने जहाँ तक उनका फोकस रहता था उसके बाद वो जीवन में क्या करेगा वो कुछ बहुत ही लिमिटेड, कुछ सीमित स्कोप क्षेत्र रहते थे और ख़ासकर गाँव में और वो भी चार या पांच दशक पुरानी बात अगर मैं करूं, तो केवल सेना में जाएंगे पुलिस में जाएंगे ऐसा कुछ या फिर खेती बाड़ी करेंगे अपना करेंगे ये दो तीन ऑप्शन पेरेंट्स के सामने उनकी उम्मीदें भी यहाँ तक ही रहती थी और उसी दृष्टि से मुझे भी अपना जब स्कूलिंग एजुकेशन पूरी की तो उसके बाद मेरे माता पिता ने मुझे हरियाणा में ही एक महेंद्रगढ़ में एक गवर्नमेंट्स कॉलेज था वहाँ कॉलेज एजुकेशन के लिए शिक्षा के लिए दाखिला दिला दिया तो हुआ तो ये था कि मेरे पेरेंट्स मेरे पिताजी ने कहा कि आप साइंस ले कर आप पढ़ें क्योंकि उन्हें लगता था कि हाँ साइंस पढ़ने वाले का कैरियर अच्छा होता है अच्छी नौकरी मिलती है इतना जानते थे वो जी जी तो उन्होंने मुझे साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ एडमिशन करवा दिया लेकिन वो कहते हैं कि जो होना होता है ज़िंदगी में वो अपने आप कुछ चीज़ें बदल जाती हैं केवल दो या तीन महीने के बाद मैं वो साइंस का जो स्ट्रीम है उसको नहीं चला पाया नहीं समझ पाया नहीं। उसका कारण भी ये भी हो सकता है कि मेरे साथ ही मेरे गाँव के कुछ जो स्टूडेंट्स थे साथी थे वो आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ रहे थे और साइंस के स्टूडेंट्स के साथ मेरी ज़्यादा इंटीमेसी नहीं थी उनसे परिचय नहीं था ताकि उनके साथ कंपनी बना के पढ़ सके सा हाँ, हाँ. तो मैंने कहा अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं साइंस नहीं पढ़ पाऊँगा मैं तो आर्ट्स में ही ग्रेजुएशन करूँगा तो उन्होंने अपना चाहे से उन्होंने स्वीकृति दी और मैंने फिर उसको साइंस स्ट्रीम को छोड़ के आर्ट्स में वापस वापस आ गया लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो उसमें शायद आजकल भी होता है और उन दिनों भी एक ऑप्शन साथ रहता था कैरिकुलर एक्टिविटीज़ का कि आपको अपनी पढ़ाई के साथ तीनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है स्पोर्ट्स है एनसीसी है और एनएसएस है तो जब मैंने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे एक दिन पढ़ा सभी कि सभी छात्रों को इन तीनों में से किसी एक एक्टिविटी को ज्वाइन करना है तो जब मैंने पढ़ा कि स्पोर्ट्स है तो मैं, क्योंकि मैं फिज़िकली कभी इतना साउंड रहा नहीं कि मैं स्पोर्ट्स चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होता एनसीसी का भी नहीं लेकिन जब मैंने नेशनल सर्विस स्कीम पढ़ा तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक किया कि तेरे लिए ये सबसे बढ़िया चीज़ है और मैंने उसी दिन नेशनल सर्विस स्कीम का एन के वॉल्टियर्स के तौर पर एनरोल करवा लिया अपना फ़ॉर्म भर दिया और रमेश जी वो दिन है ये सेवेंटी थ्री जुलाई की बात है उसके बाद एनएसएस के प्रोग्राम्स में शिविर में वहाँ चाहे उन दिनों ये चलता था श्रमदान शिविर के कार्यक्रम चलते थे सफाई अभियान चलते थे ये उन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय सेवा योजनाओं के शिविरों में भाग लिया और उसके बाद 74 में का मुझे ध्यान है कि बिहार में बहुत भयंकर सूखा हुआ था हम्म हम्म और उस सूखे के दौरान ए, यूथ अगेंस्ट फेमीन करके अकाल के विरुद्ध युवा करके एनएसएस का एक मोटो आया था हम लोगों को बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्र पीड़ित लोगों के लिए काम करना था वॉल्टियर्स को तो हमने अपने स्तर पर पैसा अनाज या इकट्ठा किया ये सेवेंटी की बात जब ये सब इकट्ठा करके हमने अपने प्रोग्राम ऑफिशर्स को वो दिया रात के में भेजने के लिए तो थोड़े दिन के बाद इस प्रोग्राम के बाद हमारे प्रोग्राम ऑफिशर्स ने कहा कि हमारे एनएसएस के यूनिट के जो बेस्ट वॉल्टियर हैं इस प्रोग्राम के वो के लिए मुझे चुना गया अरे तो मुझे बार? उस समय लगा कि ये देखो मुझे नहीं मालूम था कि इसका कोई बेस्ट वॉल्टियर भी होगा या कुछ इस प्रकार का अवार्ड भी कुछ एन से मिलने वाला है लेकिन वो सब तय हुआ और उसके बाद जब भी हमारे एनएसएस के शिविर लगे कॉलेजेस में तो वो हर शिविर मैंने अटेंड किए और उन शिविर के दौरान की एक घटना मुझे याद है महेंद्रगढ़ का एक बहुत बड़ा गांव है बसई गांव है और बसी गांव में रमेश जी वो राजपूत बिरादरी का गांव है आप जानते हैं कि आजकल थोड़ा फ़र्क पड़ा होगा लेकिन उन दिनों निश्चित तौर पर ज़रूर था कि राजपूत परिवारों में महिलाएँ घर से बाहर नहीं निकलती थी हाँ क्या है कि उस गांव में गंदगी बहुत रहती थी और शौच का भी गांव के साथ एक पहाड़ था और एक रास्ता था तो रास्ता सारा वो सोच से सटा रहता था तो हमारे कॉलेज के प्रोग्राम ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि इस शिविर में हमने ये पूरा रास्ता साफ करना है और इस गंदगी को यहां से समाप्त करना है इन लोगों की आदत बदल जाए यहाँ सोच नहीं करे तो उसके लिए हमें काम करना है अब कॉलेज के स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स नौजवान उस प्रकार की गंदगी और उस काम में करने के लिए वो मेंटली तैयार ही नहीं तो जब लोगों ने हेजिटेशन दिखाई युवाओं ने हमारे स्टूडेंट्स ने वॉल्टियर्स ने तो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर ने ख़ुद अपना झाड़ू और वो फावडा उठाया और उस काम में लग गए दो चार मिनट ऐसे सभी वॉल्टियर्स खड़े देखते रहे तो मुझे लगा कि ये तो वास्तव में हम बहुत ही गलत कर रहे हैं और मैं तुरंत जाके उनसे फावड़ा लेके खुद सफाई के काम में लग गया और थोड़ी देर के बाद में सभी वॉल्टियर्स वो, ने उस काम को ज्वाइन कर लिया उस दिन मुझे लगा कि एक कॉलेज के प्रोफेसर यदि इस प्रकार का स्वावलंबन का स्वच्छता का स्वयं अपने हाथों से काम कर सकते हैं तो अभी हम तो विद्यार्थी हैं हम तो सीख ही रहे हैं हम कॉलेज के प्रोफेसर नहीं बने हम कोई इतने बड़े आदमी नहीं बने कि हम अपने हाथों से सफाई नहीं कर सकते और बड़प्पन तो काम करने से पैदा होता है ना आएगा ना तो उसके बाद मुझे लगा कि वास्तव में ये जो काम है जो स्वावलंबन की भावना है वो युवा में विद्यार्थियों में यदि आती है तो आगे जा उनका व्यक्तित्व विकास और वो एक अच्छे नागरिक का जीवन जी सकेंगे और वो एक अच्छा प्लेटफार्म हमें उसमें मिला ये सब काम करने के लिए और उसी का नतीजा ये भी रहा कि चार साल तक जब कॉलेज के जीवन में मैं काम करता रहा एनएसएस एस वॉलेंटियर्स के रूप में तो चारों साल कॉलेज में जो एनएसएस एस वॉलेंटियर्स को कॉलेज कलर दिया जाता है हर फील्ड का तो सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट वॉल्टियर होता है उसका सलेक्शन करते हैं तो सिंस प्री यूनिवर्सिटी उन दिनों प्री यूनिवर्सिटी होती से ग्रेजुएशन तक चार साल तक मुझे कॉलेज का बेस्ट वॉल्टियर एनएसएस एस का कलर दिया गया और ये करने के बाद जो ही कॉलेज छोड़ के आया चार साल के बाद ग्रेजुएशन होने के बाद आगे मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अब हम पढ़ा नहीं सकते आपको नौकरी का काम देखना है तो मुझे लगा कि मैंने अब एन एस का जो प्लेटफॉर्म था उसमें चार साल काम कर लिया लेकिन अब आगे इस काम को कैसे जारी रख पाऊँगा ये मेरे लिए एक चुनौती बनी मेरे दिमाग में था कि एनएसएस का चार साल मैंने काम किया उस वॉल्टियरशिप के काम को अब मैं गाँव में जाके कैसे कंटिन्यू कर पाऊँगा क्या करूँ कैसे करूँगा इस काम को लेकिन वो कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ रहा जी उसी दौरान हमारे जो वही जो प्रोग्राम ऑफिसर थे एन के वो प्रोग्राम ऑफिसर भारत सरकार का एक कार्यक्रम है नेहरू युवा केंद्र उसमें एज डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर चले गए कॉलेज से वहाँ डेपुटेशन पे और उन्होंने मुझे बताया एक पत्थर के द्वारा बताया कि आप यहाँ नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार के उस समय युवा और संस्कृति मंत्रालय है उस मंत्रालय में आप जब तक आपको सर्विस नहीं मिलती है आप नेशनल सर्विस वॉल्टियर के रूप में काम कर सकते हो हम्म हम्म और वही एक्टिविटीज़ आप करेंगे जो आप एनएसएस एन वॉलेंटियर्स करते थे आपको गाँव में लोगों के साथ काम करना है उससे गवर्नमेंट सोशल इंजीनियर के रूप में बोलती थी उस डेजिग्नेशन को ये आप जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है आप सोशल इंजीनियर के रूप में समाज के बीच में काम करें तो उसके बाद मुझे दो साल फिर गुड़गांव में इससे भारत सरकार के इस कार्यक्रम के अंतर्गत एज नेशनल सर्विस वॉल्टियर का, का काम करने का अवसर मिला लेकिन वो पीरियड दो साल का ही होता है मैक्सिमम उसमें ये कंडीशन है कि आप 25 साल के बाद वो काम कंटिन्यू नहीं रख सकते हम्म हम्म भारत सरकार की ऐसी योजना थी तो 25 साल की एज के बाद वो काम भी फिर पूरा हो गया नेशनल सर्विस वॉल्टियर का तब फिर मेरे सामने एक प्रश्न फिर आया कि एन एस का काम हो गया पूरा नेशनल सर्विस वॉल्टियर का काम है वो भी पूरा हो गया अब क्या करें अब इसको कैसे कंटिन्यू रखें <laughs> तब मैंने गांव में जाके ये सितंबर <coughs> 1980 की बात है पाँच सितम्बर उन्नीस सौ अस्सी को संयोग से शिक्षक दिवस होता है वो उस दिन मैंने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया और छोटा गांव है लेकिन 60-70 नौजवान इकट्ठे हो गए सब क्योंकि वो पहला एक लोगों का चाव था बच्चों का एक इंटरेस्ट बना तो उनको इकट्ठा करके मैंने बताया कि देखो एनएसएस के वॉल्टियर्स के रूप में कुछ लोग ऐसे काम कर लेते हैं और भारत सरकार के ये यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के कल्चर मिनिस्ट्री के ये कार्यक्रम हैं कि आप गाँव में किस प्रकार से एक संगठन बना के काम कर सकते हैं क्योंकि एज़ नेशनल सर्विस वॉल्टियर्स हमने गुड़गांव के विभिन्न गाँवों में युवा क्लबों का गठन किया उनके माध्यम से प्लांटेशन, शरमदान ये सब कार्य सांस्कृतिक कार्यक्रम गांवों में एक्टिविटी की थी मैंने वो सब एक्सपीरियंस उनको सुनाए गाँव में अपने साथियों को और ये सुनाने के बाद कहा मैंने कहा कि देखो अपना छोटा सा गांव है शहर से बहुत दूर है और यहां पर जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो ना के बराबर हैं गाँव में कोई उस समय अप्रोच रोड नहीं था गाँव में लाइट की व्यवस्था नहीं थी गाँव में केवल प्राइमरी स्कूल था उसमें एक टीचर था गाँव में कोई पंचायत भवन नहीं था गाँव में कोई मंदिर नहीं था गाँव में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स ऐसा कुछ भी नहीं होता था नहीं, तो गाँव का नीरस सा जीवन लगता था तो, तो मैंने कहा कि हम ये सब कार्यक्रम कर सकते हैं और क्यों नहीं हम अपने गाँव को एक आदर्श गाँव के रूप में विकसित करने के लिए हम सब कोशिश करें तो आप समझते हैं कि आज के समय में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे विधायक और सांसदों को गांव गोद लेने की बात करते हैं हमारे गांव के नौजवानों ने 1980 में स्वयं अपने गांव को गोद लेकर एक विकसित गांव बनाने का मॉडल विलेज बनाने का सपना देखा नहीं, नहीं। और उस सपने के तहत हमने 1980 में गाँव में करते क्या गाँव में स्पोर्ट्स के कंपटिशन शुरू करवा दिए हर साल स्पोर्ट्स ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता करवाने लगे सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते शराबबंदी दहेज के खिलाफ नुक्कड़ नाटक करते ना, नाटक मंडली एक बनाई श्रमदान शिविर गांव में अभी एक हमारा जो बड़ा कार्यक्रम चला है स्वच्छ भारत अभियान ये 1980 में अपने हमें अपने गांव में नौजवानों ने साथ मिल नौजवानों की टोली ने गाँव की गलियों का गाँव की नालियों की सफाई का कार्यक्रम उन्नीस में शुरू कर दिया था ये छोटे छोटे कार्यक्रम करते करते एक उन्नीस में संयोग से हमारे गांव का निहालगढ़ गांव को, को बसे 100 साल पूरे होते हैं निहालगढ़ गांव 1885 अक्टूबर में बसा था तो ये अक्टूबर 1985 में हमने कहा क्यों नहीं हम देखो कोई किसी का जन्म शताब्दी मनाता है महापुरुषों की कोई अपना जन्म बर्थडे मनाता है हम अपने गाँव की जन्म शताब्दी मनाएं तो गाँव का जन्म शताब्दी का एक कार्यक्रम हमने तय किया और सात दिन के कार्यक्रम में कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम कभी स्पोर्ट्स का कार्यक्रम कभी राज्यों पूरे हरियाणा के नौजवानों को बुला के राज्य स्तरीय युवा संगोष्ठी उन्नीस में और ऐसे गांव में जहाँ जो सड़क से बहुत दूर बहुत दूर दराज का गांव अगर कोई डिस्ट्रिक्ट हेडकवाटर पे भिवानी में पूछे कि निहालगढ़ कैसे जाएँगे तो कोई बताने वाला नहीं था नहीं। लेकिन उस समय हरियाणा के नाइन्टी नौजवान तिरानवे नौजवान अलग अलग जिलों से आए और एक दिन की राज्य युवा संगोष्ठी का कार्यक्रम हमने रखा वो भी यही था कि हम कैसे गाँव का विकास करें नौजवान कैसे मिलके अपना गाँव को अच्छा बना सकते हैं समाज के विकास में अपना योगदान कर सकती है रखा ये इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करके सात दिन का एक कार्यक्रम हमने रखा और उस सात दिन के कार्यक्रम का कि बहुत उन दिनों अखबारों में भी काफ़ी कवरेज हुई हुँ, उसकी पूरी स्टोरी भी लिखी गई तो हमारे गाँव के लोगों को भी बुज़ुर्गों को भी लगा उस टाइम सोचते थे कि ये बच्चे टूर्नामेंट करवाते हैं ये नुक्कड़ नाटक कर लेते हैं बस यहीं तक लेकिन उनको लगा कि ये तो हमारा हमारे प्रति उनका विश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ गया हम्म हम्म और उसका परिणाम ये भी हुआ कि हमारे सराउंडिंग के गाँव में वो युवा क्लबों के गठन की एक परम्परा शुरू हो गई और साथ के गाँव में स्पोर्ट्स के कंपटिशन टूर्नामेंट भी होना शुरू हो गई ये सब करते करते मैं आपको बताना चाहूँगा रमेश जी नाइन्टी में हम एक राष्ट्रीय युवा शिविर कर रहे थे उसमें हिंदुस्तान के 12-13 स्टेट के 150 नौजवान थे भिवानी में एक राष्ट्रीय युवा शिविर कर रहे थे उस राष्ट्रीय युवा शिविर में दुर्भाग्य से शायद आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र में एक भूकंप आया और उसमें लातूर और उस्मानाबाद में बहु कम से बहुत भारी प्राकृतिक आपदा हुई त्रासदी हुई बहुत लोगों को नुकसान हुआ तो उसमें क्योंकि हम 150 देश के नौजवान वहाँ इकट्ठे थे तो उनकी तरफ से ही एक मीटिंग में प्रस्ताव आया कि देखिए हम सारे देश के नौजवान यहाँ इकट्ठे हैं और देश के महाराष्ट्र के लोगों पर ये प्राकृतिक आपदा आई है तो हमें दो मिनट का मौन रखना चाहिए और कुछ करना चाहिए मौन रखा मौन के बाद कहने लगे कि हमें और भी कुछ उनके लिए कुछ करना चाहिए पीड़ितों के लिए हमने कहा क्या कर सकते हैं चर्चा के बाद ये तय हुआ कि हम विवानी शहर में जाएंगे ग्रुप बना करके और हम वहाँ से चंदा इकट्ठा करेंगे और बाढ़ पिडि, भूकंप पीड़ितों के लिए भेजेंगे शाम को दस ग्रुप बना के पाँच पाँच छः छः के दस दस लोगों के ग्रुप भेज दिए और सारे विवानी शहर में घूम के शाम को वो लोग आए मार्केट में लेकिन कोई उसमें उड़ीसा का था कोई आंध्रा का था कोई मध्य प्रदेश का था तो उन लोगों की कोई भाषा नहीं समझते थे कोई चेहरा नहीं जानते थे तो उनको चंदा और दान देना बड़ा मुश्किल था लोगों के लिए भी विश्वास की बात थी तो आखिर क्या हुआ 6700 रुपए के कलेक्शन करके वो 150 लोग शाम को आए और कहने लगे कि ये पैसा इकट्ठा हुआ है और ये उनको पीड़ितों को हमें पहुँचाना है अगले दिन ये राशि शिविर ख़त्म हुआ शिविर ख़त्म होने के बाद हम घर आए तो फिर हमने अपने ग्रामीण विकास मंडल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग की हमने कहा कि ये 6,700 रुपए में लातौर और उस्मानाबाद के पीड़ितों की क्या सहायता हो सकती है और क्या उसमें कैसे हम कर पाएंगे ये तो साथियों का विचार बना कि हम कुछ और कर सकते हैं राहत सामग्री तो फिर हमने चार लोगों की एक टीम बनाई चार पांच लोगों की एक ग्रुप बनाया राहत ग्रुप बनाया और फिर 20 दिन तक हम अपने सराउंडिंग के निहालगढ़ के सराउंडिंग के गाँव गाँव घूमते रहे बीस दिन घूमने के बाद हमारे पास सत्तर हज़ार रुपया नकद और एक सौ दस क्विंटल गेहूं और काफ़ी मात्रा में कपड़े लगभग कंबल, साड़ी इस प्रकार के महिलाओं के कपड़े काफ़ी मात्रा में कपड़े बर्तन ये इकट्ठा हो, हो गए एक ट्रक सामग्री हमारे पास इकट्ठी हो गई अब प्रश्न आया हम नहीं चाहते थे कि ये हम कहीं भी किसी संस्था को दें और वो उनके पास पीड़ितों के लिए कब पहुँचे तो हमने कहा कि ये तो सीधा जिनके लिए किया है उनको देना चाहिए और इसी विश्वास के साथ हमने उन गाँव से लोगों से लिया था हमसे बुज़ुर्ग पूछते थे बेटा वहाँ कौन पहुँचाएगा आप इनको व्यूवानी डाल दोगे किसी दफ्तर में और बिहानी पड़ा रहेगा छता रहेगा कौन पहुँचाएगा महाराष्ट्र में हम उनको कहते थे ताऊ बाबा आप अपने गाँव के किसी वॉल्टियर्स को हमारे साथ भेजना हम खुद लातुर उस्मानाबाद में उन पीड़ितों के हाथों में ये सामान दे आएंगे तब हमने हमारे ये सामान इकट्ठा होने के बाद वहाँ एक ट्रांसपोर्टेशन है लखी दादरी में उनसे बात की कि ऐसे ऐसे हम करना चाहते हैं तो उन ट्रांसपोर्टेशन के लोगों ने यूनियन ने हमें एक ट्रक दिया फ्री ऑफ कॉस्ट कि कहा कि आप ये ट्रक ले लीजिए और सामान आप वहाँ पे ले जा पहुँचा दीजिए हमारे चार वॉलेंटियर्स वहाँ गए लातूर और उस्मानाबाद में लातूर में जा हमने वहाँ के कुछ सामाजिक संगठनों से नेहरू विवाह केंद्र से चर्चा की संपर्क किया कि हम इसी प्रकार के राहत सामग्री लेके आए हैं और ये हम पीड़ितों तक पहुँचाना चाहते हैं और आप हमें उन गांवों में लेके जाइए क्योंकि तब तक बीस दिन हो गए थे उस आपदा को उन गांवों में लेके जाइए जहाँ सरकार की अब तक राहत नहीं पहुँची है नहीं। मुझे ध्यान है कि खिलारी एक बड़ा कस्बा था जहाँ काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था उसके बाद गुलाब खेड़ा है लमजाना है इन गाँवों में जा के तीन दिन में हमने एक एक घर में उनके राशन कार्ड लेकर के और एक एक व्यक्ति को एक बर्तन एक कपड़ा अनाज और ये सब चीज़ें उनके हाथों में देके के वापिस आई इस प्रकार से ये सिलसिला फिर उसके बाद ये सिलसिला चला जो भी दुर्भाग्य से प्राकृतिक आपदा हुई चाहे वो उसके बाद उड़ीसा का साइक्लोन हुआ चाहे गुजरात का भूकंप हुआ चाहे वो साउथ की सुनामी हुई चाहे वो बिहार बाढ़ हुई चाहे उत्तराखंड की दो की बाढ़ हुई उन सब मौक़ों पर हमारी टीम राहत सामग्री लेके मौके पर राहत शिविर किए लेकिन 1993 के बाद कभी हमने सामान इकट्ठा नहीं किया उसके बाद हमारे ग्रुप में राहत ग्रुप के नाम से अनेकों संगठन और संस्थाएं जुड़ गई किसी गांव के पंचायत घर किसी गांव का यूथ क्लब किसी कोई सामाजिक संस्था कोई शिक्षण संस्था कोई व्यक्तिगत रूप से सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गए उन्होंने सब सामान इकट्ठा किया है हर बार और हमारे वॉलंटियर्स की टीम मौके पर जाके राहत का काम किया ये सब सिलसिला चलता रहा नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे किसान भाइयों के लिए भी कुछ आपने सोचा होगा तो किसान भाइयों के लिए आपने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं उसके बारे में भी बताइए रिटायरमेंट के बाद ये 2015 के दिनों में हमने फिर से हमारे काम का मूल्यांकन किया और उस काम का मूल्यांकन करते वक्त हमने पाया कि हमारे काम से एक ऐसा वर्ग छुट रहा है जिसके केंद्र में गाँव है और जो देश के केंद्र में है किसान वर्ग किसानों के लिए जब तक कोई काम नहीं होगा किसानों को जब तक गांव में ठीक से आमदनी नहीं होगी किसानों के बच्चों को जब तक गांव में खेती में रोजगार नहीं दिखाई देगा तब तक गांव की बेरोज देश की बेरोज़गारी और गांव की समस्याएं एज इट इज बनी रहेंगी तो उससे काम को करने के लिए हमने दो कार्यक्रम हाथ में लिए एक चलो की ओर कार्यक्रम शुरू किया और इस चलो की ओर कार्यक्रम में हमने ब्रह्माकुमारीज और ग्रामीण विकास मंडल का एक ज्वाइंट वेंचर बनाया संयुक्त कार्यक्रम बनाया उस कार्यक्रम के तहत हमारा मकसद ये था कि गाँव में एक तो जो पंचायतें हैं जो गाँव की तीसरी सरकार है हमारे संविधान पंचायत राज संविधान संशोधन में ये कहा गया कि केंद्र सरकार है जो सबसे बड़ी पंचायत है उसके बाद राज्य सरकार है दूसरी और उसके बाद तीसरे स्तर पर गांव स्तर पर तीसरी सरकार जो गाँव की सर सरकार है तो ये गाँव की सरकार केवल ईट मिट्टी सीमेंट कंकड़ का काम नहीं करे कंस्ट्रक्शन का, का काम नहीं करे ठेकेदारी का, का काम नहीं करे सरकार से विभाग से पैसा आया और आपने गली बना दी खड़िंजा बना दिया नाली बना दी केवल ये काम नहीं करे स्कूल की बिल्डिंग की रिपेयर करवा दिया धर्मशाला बनवा दी पंचायत घर बनवा दी नहीं वो गाँव में शिक्षा का काम स्वास्थ्य का काम पर्यावरण का काम पानी बचाने का काम खेती का काम गांव में रोजगार का काम इन सब गाँव कामों पर भी कंसंट्रेट करें इनको अपनी प्राथमिकता में रखें ये सब चीज़ें गाँव की नई पंचायतों के साथ डिस्कस करने के लिए हमने ये चलो गांव की और अभियान शुरू किया और दो में हमारा बड़ा अच्छा अनुभव रहा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र है हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में कादमा में ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र कादमा और ग्रामीण विकास मंडल ने 10-11 गांवों में ये कार्यक्रम किए उसमें हमने एक नया कार्यक्रम और जोड़ दिया रमेश जी कि गांव के जो भी लोग हैं जो भी साधन संपन्न लोग हैं शिक्षित लोग हैं जो एक्सपर्ट लोग हैं वो आप जानते हैं कि आमतौर पे गांव छोड़ के चले जाते, चले हैं। जाते हैं। तो हमने कहा कि उन लोगों से संपर्क करें हम जिस भी गाँव में कार्यक्रम रखें तो उस गांव के कार्यक्रम उस गांव में उन लोगों से कहें कि आपके गांव के जो भी बड़े सेठ हैं बड़े शिक्षित है। लोग हैं विद्वान लोग हैं साधन संपन्न लोग हैं किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग हैं उन लोगों की हमें सूची बताओ और उनको अपने गांव में उस मौके पर बुलाओ और उनको हम कहें कि आपके पास जो सामर्थ्य है आपके पास जो ज्ञान है आपके पास जो हुनर है उसका उपयोग आप अपने गाँव के अपनी जन्मभूमि के विकास के लिए अपने जन्मभूमि के को सुंदर बनाने के लिए करें इस चलोगांव गाँव की और अभियान का हमारा एक ये खास मकसद है और इस कार्यक्रम को हम बड़े स्तर पर इस वर्ष से हमने ये निश्चय किया है कि ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र और ग्रामीण विकास मंडल कम से कम इस वर्ष में हम 50 से ज़्यादा हम अपने ब्लॉक के अपने खंड के गाँव को कवर करेंगे चार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 बन भोला भाला भोली वाली की जबानिया है ये लड़कियां तो आओ की रानिया है मीठी मीठी प्यारे प्यारी ये कहानियां हैं नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को और हमारे साथ राजेंद्र कुमार जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं बहुत ही अच्छे सोशल एक्टिविटीज के बारे में उन्होंने बातें बताई बेटियों के लिए भी उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं उसके बारे में सुनते हैं जी राजेंद्र जी बताइए बेटियों के लिए आपने क्या किया है बहनों की गाँव की बेटियों की शादी हो जाती है शादी होने के बाद वो गाँव से कहीं पचास किलोमीटर सौ किलोमीटर कहीं भी चली गई उनको वो सहेलियां, वो लड़कियां जो बचपन में अपने सहेलियों के साथ पढ़ती थी या अपना पानी भरने का काम साथ करती थी या गीत गाने का नाचने का काम बचपन में साथ करती थी शादी के बाद उन बहनों को उन सहेलियों को मिलने का अवसर नहीं मिलता क्योंकि एक किसी कोने में शादी हो गई दूसरी किसी कोने में हो गई और हमारे समाज में ये परंपरा नहीं है कि शादी के बाद कोई भी औरत कहीं भी अपनी बचपन की सहेली के साथ जाके मिल सके हालांकि अगर मैं चाहूँ कि रमेश जी मेरे बचपन के दोस्त हैं तो मैं माउंट आबू आके उनसे मिल सकता हूँ अगर मुझे लगे कि सोनलाल जी चंडीगढ़ में रहते हैं और मेरे मित्र हैं तो मैं कभी भी जाके इनके साथ इनसे मिल सकता हूँ किसी से मिल सकता हूँ लेकिन महिलाओं के साथ बहनों के कोई अवसर नहीं रहता तो हमने ये तय किया हम अपने गांव के सभी बहनों को बेटियों को चाहे उनकी कभी भी शादी हुई उनको हम एक साथ इकट्ठा करेंगे बुलाएंगे सब आती तो हैं लेकिन अपने अपने घर में कभी कभी आती हैं कोई कभी आती है आपस में नहीं मिल पाती तो उनको हमने भैया दूज पर दो हजार से कार्यक्रम शुरू किया सबको एक साथ बुलाया बुलाया सब परिवारों ने अपने अपने स्तर पर सबको आमंत्रित किया कि गांव की तरफ से एक ये बेटी मिलन उत्सव है और उसमें आप उसमें आओ आपको अपने बचपन की सहेली बहनें सब मिलेंगी तो गांव में हमने उनको गांव के स्कूल में उनको एक दिन भैया दूज पे इकट्ठा किया और उसमें हमें बहुत ही आनंद और खुशी हुई और वास्तव में वो बहुत ही बहुत पूर्ण छंद थे जब हमारे गाँव की दो बेटियाँ साठ वर्ष के बाद आपस में मिल रही थी उनकी उम्र पिचहत्तर साल थी और वो बचपन में साथ खेतों में घास और पानी लाने के लिए जाती थी लेकिन उन दोनों की शादी कहीं दूर हुई थी और वो दोनों गांव की सहेली साठ वर्ष के बाद एक साथ मिल रही थी हमारे गांव में एक परिवार था तीन बेटियां थी उनके उनके माता पिता दोनों गुजर गए थे उनके भाई नहीं थे तो उनकी तीस साल पहले शादी हो गई थी तो निहालगढ़ गाँव में हमारे गाँव में कभी वो आई नहीं क्योंकि उनका गाँव में कोई था नहीं लेकिन इस कार्यक्रम में हम ने उनकी तीनों बहनों को बुलाया और जब वो तीनों बहनें और गांव की अपनी दूसरी सहेलियों के साथ 30 साल के बाद मिल रही थी तो वह वो आज की बहुत ही आनंदित और भावपूर्ण छंद था और उस कार्यक्रम के साथ हमने उनका फिर सबका स्टेज पे सामूहिक सम्मान करने का कार्यक्रम रखा सबको गांव की तरफ से शगुन भेंट किया गया उसके बाद सामूहिक भोज का कार्यक्रम रखा स्वास्थ्य जांच शिविर का कार्यक्रम रखा तो ये एक हमने बेटी मिलन उत्सव का कार्यक्रम शुरू किया और इसका परिणाम ये हुआ कि इस वर्ष दूसरे और भी दो तीन गांव में कार्यक्रम रिपीट किए गए कर कर। ये इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं और किसानों के लिए जैसे मैंने बताया कि एक कार्यक्रम हमने नाबार्ड के सहयोग से निहालगढ़ मिल्क एंड ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर्स कंपनी का, का गठन किया है और उस कंपनी कम, के गठन का एक ही मकसद है कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े किसानों के पैदा करने के और मार्केट के बीच के जो बिचौलिए हैं उनको कैसे ख़त्म करके डायरेक्ट उनको मार्केट में पहुंचाएं ये इस कंपनी का मकसद है और किसान ही गाँव के इसके सदस्य इसको संभाल रहे हैं संचालन कर रहे हैं इसका एक अनुभव मैं आपको बताता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल अभी हमने कच्चा दूध बेचने का काम कंपनी ने काम शुरू किया है हमारे कंपनी के सदस्य कंपनी अभी 250 लीटर दूध रोज़ाना कच्चा दूध बेचती है हमारे नज़दीक की दादरी शहर की मार्केट में और वो दूध जो हमारे गांव के किसान गाय भैंस का दूध पैदा करते हैं वो जो हमारे दूसरे उस समय मार्केट में पलेर थे दूध खरीदने वाले लोग वो उस गाय के दूध को मैक्सिमम 25 रुपए तक खरीदते थे आज अमून किसानों का दूध 30 और 31 रुपए खरीद रहे हैं एक लीटर पर कंपनी होने की वजह से उनके सदस्यों को 6 रुपए प्रति लीटर एक्स्ट्रा उनको मिल रहा है और साथ कंपनी को जो इससे मुनाफा हो रहा है वो कंपनी वो मुनाफा भी वो प्रॉफिट भी उन शेयर होल्डर में उन किसानों को ही वापस उनके अकाउंट्स में ही जाना है तो ये एक कार्यक्रम नाबार्ड के सहयोग से हमने शुरू किया है और आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम को जब हमारा 1000 लीटर डेढ़ हज़ार लीटर दूध हो जाएगा तो गांव के कम से कम आस पड़ोस के जो भी हैं डेढ़ सौ दो सौ किसानों को इस प्रकार का एक लीटर पर पाँच और छः लीटर रुपए प्रति लीटर का हमला दे पाएंगे इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं ये सब काम मौके के अनुसार ज़रूरत के मुताबिक हमारे जहन में आए हैं हमारे एजेंडा में आए हैं हमारी प्राथमिकता में आए हैं ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने सरकार ने या गैर सरकार ने या हमारे संस्था ने कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया कि हम ये कार्यक्रम करेंगे जब कोई प्राकृतिक आपदा आई तो हमने राहत का काम किया जब हमें किसानों का काम करने की ज़रूरत आई तो हमने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का काम शुरू किया जरूरत के मुताबिक स्थानीय लोगों की आवश्यकता के मुताबिक हमारी प्राथमिकताएँ तय होती हैं रमेश जी राजेंद्र कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह के जो सोशल वर्क एक्टिविटीज़ आपने किया है उसके बारे में आप पूरी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं को दिया आशा करता हूँ उन सभी को अच्छा फील हो रहा होगा कि कैसे ज़रूरत के अनुसार हम लोग इस तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं जिससे ज़रूरतमंदों को जो है बहुत ही अच्छी तरह से लाभ मिल सकता है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रिडमट वन नाइन्टी पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कते रहो मैं क्या जानूं मैं क्या जानूं जल जैसे घास कपूला हाड जलै जैसे लकड़ी कतूला केस जलै जैसे घास कपूर पुनः कर्म की गति में क्या जानू मैं क्या जानू का दंड बुंड में लग कहे कभी पुण्य कर्म की गति मैं क्या जानू मैं क्या जानू बाबा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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हरियाणा से राजेंद्र कुमार जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और सिस्टी रनिंग में भी एंग एंड एक्टिव है बहुत सारी अभी सोशल एक्टिविटीज़ ब्रह्मा कुमारी संस्थान के माध्यम से जुड़कर भी करते हैं तो आइए मैं चाहूँगा कि आपके खूबसूरत लम्हों के बारे में बताइए देखिए रमेश जी मैंने आपको पहले भी कहा कि यदि इंसान को कुदरत ने इंसान को समर्थ दी है वो तन से मन से वो समर्थ है आपको ये एक बख्शीस दी है एक आपको क़ुदरत से तोहफ़ा मिला है कि आप तन मन से स्वस्थ हैं और आप कुदरत के, के दिए हुए उस तोहफ़े कुदरत की जो रचना है ये धरती है ये वायुमंडल है इसको सुंदर बनाने में उसका योगदान कर सकते हैं अगर आप वो करते हुए आप अपने को थोड़ा संतुष्ट महसूस करते हैं तो निश्चित तौर पे वो इंसान के लिए आनंदायक पल रहते हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी हमें लगा कि यहाँ हमें काम करने की आवश्यकता है नहीं, नहीं, नहीं। और वहीं हमें, हमें वो काम शुरू कर दिया और उस काम में हमें चारों तरफ से सोसाइटी का दूसरी एजेंसीज़ का सबका भरपूर सहयोग मिला है ये सहयोग ही हमारे लिए आनंद के क्षण बनते हैं और ये गुजरात भूकंप का एक वाक़ है गुजरात भूकंप में 26 जनवरी को गुजरात भूकंप हुआ और उसके 15 दिन बाद जब हम गुजरात के सूरत में गए और सूरत के भूकंप पीड़ित गाँव में हमें एक गांव में देख रहे थे भूकंप पीड़ित घरों को तो उस दौरान हमें एक तीन महीने की एक बच्ची एक महिला गोद में लिए थी और उसने बताया कि ये बच्ची भूकंप के हमारा मकान गिरा और उस मकान में उसे घर की ये केवल एक अकेली बच्ची है जो बसी है और बाकी सारा परिवार उस बिल्डिंग में भूकंप में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सबकी मौत हो गई लेकिन देखिए संयोग ये बच्ची चारपाई पे लेटी हुई थी और जब भूकंप भूकम्प आता है तो प्लेन चारपाई थी शायद वो भूकंप से चारपाई हिले, तो हिलने के बाद जो चारपाई से नीचे गिर गई और चारपाई से नीचे गिरने के बाद चारपाई दीवार के साथ थी और उस दीवार के साथ अलमीरा थी वो दीवार में बनी हुई पत्थर की अलमीरा थी वो उससे दीवार के उस अलमीरा उसमें अलमारी के अंदर चली गई वो बच्ची संयोग से और वो दीवार खड़ी थी बाकी छत गिर गई थी एक दिन के बाद जब वो दुआ छत वहाँ से हटाई गई तो वो बच्ची ज़िंदा मिली और उस बच्ची को देख के बीस दिन के बाद ज़िंदा देख के तब हमें लगा कि वास्तव में कोई शक्ति है कोई ताकत है कुदरत की हुँ, हुँ, जो इंसान को हर परिस्थिति में चलाती है और उससे क्या करवाना है कब करवाना है वो सब वही करवाती है इंसान उसका निमित्त बनता है तो हम उसके निमित्त बने और ये सोच के बने कि देखिए जो भी कर रहा है जो भी हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है तो इसमें अगर हम कोई किंतु परंतु कोई अगर रखेंगे तो वास्तव में उसको भी देखेगा <laughs> उसको भी देखेगा ओके बात राजेंद्र कुमार जी बहुत ही अच्छी बातें आपसे हुई और मैं आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होगा जो आपने एक्टिविटीज़ के बारे में बताया और ख़ास लास्ट ये भूकंप का जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा जो सुनकर अच्छा फील हो रहा है और मैं कहूँगा कि अब वक्त हो गया इजाज़त का जाते जाते आपको राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर दो शब्द रमेश जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नौजवानों को और ख़ास तौर पर उससे सोसाइटी को जो अपना गांव छोड़ के गाँव से दूर कहीं बिजनेस के पर्पज़ से कहीं नौकरी के पर्पज़ से कहीं शिक्षा के पर्पज़ से गांव से बहुत दूर चले गए अपनी जन्मभूमि के हुँ, से हुँ, हुँ. तो जब भी उनमें सामर्थ्य पैदा हो जब भी वो सक्षम हो जाएं तो वो अपनी जन्मभूमि को भूले नहीं और जन्म में वापस लौट के आएँ और अपनी सामर्थ्य का उससे अपनी जन्मभूमि को उस अपनी मातृभूमि को सुंदर बनाने के लिए अवश्य कुछ न कुछ योगदान करें यदि हर सक्षम व्यक्ति हर साधन संपन्न व्यक्ति हर ज्ञानवान व्यक्ति इस प्रकार का प्रयास करना शुरू करे इस प्रकार का लगाव अपनी मातृभूमि जन्मभूमि से रखना शुरू करे तो निश्चित तौर पे इस देश के भारतवर्ष का हर गाँव सुंदर हो जाएगा हर गाँव आदर्श हो जाएगा ऐसी मेरी मानना है ऐसी मेरी भावना है जी राजेंद्र कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता तो हूँ हमारे युवा साथी अगर इस मैसेज को सुन रहे हैं तो जरूर आप अपने गांव से बाहर जाइए कमाइए लेकिन जब वक्त मिले तो जरूर अपने गांव में आइए और अपनी क्षमता को दिखाइए और लोगों के कल्याण अर्थ कुछ ऐसा काम कीजिए ताकि लोगों को उसका हेल्प मिल सके बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और आशा करता हूँ सभी हमारे युवा साथी इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और समय पर वो अपने जो जन्मभूमि है उसके लिए काम आएंगे ऐसी शुभ आशा के साथ मैं चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सलामी जिंदगी कार्यक्रम में धन्यवाद रमेश धन्यवाद तो चलिए श्रोताओं आज के इस सलामी ज़िंदगी में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडी के साथ आप सुन रहे हैं रेड मधुबन नाइनटी सुनते रहो मस्कर रहो